शिवानंद स्मृति संग्रह श्री महापुरुष जी को मैंने जैसे देखा श्री विजय गोपाल राव उन्नीस सौ ईस्वी के दिसंबर मास में एक दिन प्रातः काल जब मैं गंगा तट स्थित बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद जी के निवासगृह के सामने उत्तर उत्तरमुख होकर खड़ा था तब स्वामी विजयानंद जी ने मेरे पास आकर पूछा श्री महापुरुष जी के निकट मेरा क्या प्रयोजन उनसे मैंने कहा मैं केवल प्रेम के लिए ही भगवान से प्रेम करना चाहता हूं इसे मैं किसी महापुरुष की सहायता बिना नहीं पा सकता यह मेरा विश्वास है और श्री रामकृष्ण देव के शिष्य लोग मुझे सहायता देंगे ऐसी आशा लेकर ही मैं यहां आया हूं श्री महापुरुष जी को मेरी बात जताई गई फलता हुए और उनके पीछे स्वामी विजयानंद जी नीचे उतरे और दक्षिण ओर के समतल स्थान पर खड़े हो गए मैंने पहले श्री महापुरुष जी के सामने और फिर स्वामी विजयानंद जी के सामने भूमि पर माथा टेककर कर प्रणाम किया महापुरुष जी ने मुझे पूर्व की ओर के बरामदे में जाने के लिए संकेत किया और स्वयं वहां जाकर एक बेंच पर बैठ गए तथा मुझे दूसरी बेंच पर बिठाया तब उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुमने वृंदावन में किसी आध्यात्मिक प्रेरणा का अनुभव किया था मैं जी हाँ महापुरुष जी तुमने बहुत अच्छा आदर्श पाया है मैं वृंदावन में मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे कहा था श्री रामकृष्ण देव मुमुक्षु अर्थात मुक्ति कामी थे इसीलिए उनके शिष्य तुम्हें भक्ति मार्ग में सहायता नहीं दे सकेंगे महापुरुष जी ने हाँ यह सत्य है कि एक ज्ञानी एक भक्त के गुरु नहीं हो सकते किंतु रामकृष्ण देव मुमुक्षु या भक्त कुछ भी नहीं थे वे एक अवतार थे महापुरुष जी ने मुझे और भी उपदेश दिया कि मैं प्रत्येक सुंदर वस्तु में श्री कृष्ण को देखूं। मैं कुछ दिन बेलूर मठ में रहते रहने की आज्ञा पा गया उस समय उन्होंने मुझे साधन भजन और योग के संबंध में क्या क्या करना है इस विषय में शिक्षा दी उन्होंने मेरे सामने एक उच्च आदर्श दिखाया किसी एकांत स्थान में साधक भजन करके भगवान लाभ करने और अपनी बहनों के सिवाय और किसी स्त्री का मुँह न देखने का उपदेश दिया 1924 सौ ईस्वी में मद्रास मठ में श्री महापुर को पुनः देखने का सौभाग्य मुझे हुआ उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है और तभी तुम तपस्या समुद्र में गहरी डुबकी लगा सकोगे वे मुझे उस बार गर्मी में नीलगिरी ले गए वहाँ मेरी दीक्षा हुई दीक्षा देने के पहले उन्होंने कहा मैंने तुमको सब कुछ बता दिया है अब तुम्हें बीज मंत्र दूंगा नीलगिरी से उन्होंने मुझे भुवनेश्वर भेज दिया भुवनेश्वर मेरे लिए सब ओर से अच्छा होगा समझकर ही गुरुदेव ने मुझे वहीं रहने के लिए कहा पूज्यपात श्री महापुरुष जी की मुख निश्चित कुछ वाणियाँ मैंने इस प्रकार सुनी थी पहला मुक्ति मनुष्य को सब प्रकार के कष्टों से बचा लेती है किंतु भगवान ही मनुष्य का आदर्श होना चाहिए मुक्ति के लिए प्रार्थना न करना बल्कि ईश्वर प्रेम के लिए प्रार्थना करना गृहस्थों के भी मुक्ति के उपाय हैं दूसरा ध्यान और साधु संग मनुष्य को आत्मसंयम प्रदान करते हैं जो ईश्वर प्रेम भक्ति लाभ करने के मार्ग का एक अपरिहार्य अंग है जिन लोगों ने पहले ही भक्ति या ईश्वर प्रेम प्राप्त किया है उन्हें श्री रामकृष्ण देव की पूजा करने का विशेष प्रयोजन नहीं है किंतु अन्य जनों को उनकी पूजा करने की आवश्यकता है यद्यपि वे पूर्व अवतार से पृथक नहीं है तथापि तो वे वर्तमान युग के प्रति सहानुभूति संपन्न थे और उनकी शक्ति भी नवीन थी इसी कारण उनकी पूजा करने के लिए कहा जाता है चौथा श्री श्री रामकृष्ण देव हमें रात को बहुत थोड़ा भोजन देते थे रात को अल्पाहार करना चाहिए केवल दो या तीन घंटे सोना ही उचित है उसके बाद उठकर ध्यान में बैठ जाना चाहिए पांचवा, यदि तुम भगवान के रूप का ध्यान नहीं कर सको तो उनकी ज्योति का ध्यान करना यदि उस ज्योति को बहुत समय तक पकड़े न रह सको तो उनके प्रेम का चिंतन करके ध्यान करना प्रार्थना एक बहुत ही अच्छा फल देने वाला उपाय है जो मन पर और अपने ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है वही भगवान को जान सकता है राधा के साथ अपना अभिन्न भाव से चिंतन करना उचित नहीं है क्योंकि वह स्वयं प्रेम के पात्र का धारण करके विराजमान है मद्रास के रामलिंग शास्त्री ने मठ में आकर श्री महापुरुष जी से कहा था आपने हम लोगों के लिए बहुत कुछ कहा है यदि कहने योग्य और भी कुछ हो तो कृपा करके हमें बताइए यह बात सुनकर श्री महापुरुष जी कुछ समय के लिए आंखें मूंद कर बैठे रहे उसके बाद आंखें खोल कर बोली यही एकमात्र शिक्षा है अर्थात आंखें मूंद कर भगवान का चिंतन करना ईश्वर चिंतन ही एकमात्र उपदेश है इस पर कोई संदेह नहीं है उन्होंने स्वयं जिस भाव से ध्यान मग्न रूप धारण करके हमारे मन में उस भाव को छाप लगा दी वह कभी नहीं मिट सकती सभी शास्त्रों में ध्यान ही एकमात्र शिक्षा है शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि करता ब्रह्मा ने सृष्टि के पहले तीन बार भगवान नारायण के मुख से तप इस बात को सुना अतः आरंभ से ही एकमात्र शिक्षा है ध्यान जिसे सृष्टि करता ब्रह्मा ने पाया था सुखदेव ने ठीक ही कहा है सारे शास्त्रों में खोज खोज कर और बार बार तर्क करके मैं इसी सिद्धांत पर पूछा हूँ कि मनुष्य को सदैव ही ईश्वर का ध्यान करना चाहिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा है जिसका मन सदा ईश्वर में संलग्न है उसे किसी धर्म संबंधी आचार या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है सेवकों के प्रति स्वामी विवेकानंद जी का अंतिम निर्देश था जब तक मैं तुम्हें न बुलाऊं तब तक प्रतीक्षा में रहो और ध्यान करो जो राम और जो कृष्ण थे वही इस समय राम कृष्ण है इत्यादि कहकर श्री राम कृष्ण देव ने स्वामी जी का संदेह दूर किया था इस घटना के बारे में मैंने पहले पुस्तकों में पढ़ा था तो भी जब श्री महापुरुष जी इस घटना को विस्तृत रूप से कहते हुए समाधिस्थ हो गए तो वे मैं भी उन्हीं के साथ आनंद समुद्र में डूब गया महापुरुष जी ने कहा था केवल स्वामी विवेकानंद ही श्री रामकृष्ण देव को ठीक ठीक समझ सके थे किंतु दूसरों ने तथा उन्होंने स्वयं श्री रामकृष्ण देव की कृपा मात्र पाई है स्वामी जी का तर्क सुनकर श्री रामकृष्ण कहते थे मेरी माता ही तेरे अंतर में विश्वास रूप से प्रकाशित होंगे जब भी श्री महापुरुष जी स्वामी विवेकानंद की बात कहते थे तो मैंने वे आनंद से उत्फुल्ल हो जाते थे वे कहा करते थे कि स्वामी जी किसी भी विषय में क्यों न कहें सर्वत्र ही उनकी वाणी प्रेरणा देने वाली थी ईश्वर कृपा के ऊपर श्री महापुरुष जी का पूर्ण विश्वास था भगवान की कृपा ये शब्द हर समय उनके श्रीमुख से सुनाई पड़ते थे वे कहते थे जो मनुष्य ईश्वर की कृपा में विश्वास नहीं करता उसके साथ हम लोग कोई संपर्क नहीं रखते महापुरुष जी ने अपने शिष्यों की दीक्षा केवल श्री रामकृष्ण नाम से दी है यह बात सत्य नहीं है उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों को ईश्वर के विभिन्न नामों से दीक्षित किया है कोई उनसे मांग कर दीक्षा पा सका फिर किसी को मांगने पर भी उन्होंने मना कर दिया और किसी को न मांगने पर भी दीक्षा मिली है महापुरुष जी के पास मेरा मन खुली पुस्तक की तरह प्रकाशित था मेरा कोई भी चिंता उनके अंतर्दृष्टि से बच नहीं सकती थी मैंने क्या खाया है मैं कहाँ बैठा था ऐसी छोटी छोटी बातें भी उनकी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से ओझल नहीं रहती थी और मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनेक प्रकार के निर्देश देने में भी वे नहीं भूलते थे ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य अपनी मेघा नाली का को विकसित कर ले है वह सब कुछ जान सकता है और याद भी रख सकता है उनमें अपरिमित सहानुभूति और, सहान और दया थी ऐसी बात मैंने और कहीं नहीं देखी है वे कहते थे सहानुभूति मनुष्य का एक बहुत ही आवश्यक गुण है अन्य किसी में आसक्त न रहकर जब चाहे संसार से अपने को समेट ले सके ऐसा मनोबल रहना चाहिए गुरुदेव विविध भावों से दिखाई पड़ते थे स्वाभाविक शांत चिंताशील करुणामय और गंभीर एक बार मैंने उन्हें बहुत अधिक सिर झुकाए बैठे हुए देखा था कोई भी जीवित मनुष्य उस ढंग के कभी सिर नीचा किए नहीं रह सकता महापुरुष के जीवन के अंतिम भाग में पक्षाघात हो जाने के कारण उनमें बोलने की शक्ति नहीं थी और जब उनका शरीर अवश्य हो गया था उस समय भी उनका मुखमंडल आनंद से उद्भाषित रहता था और हमें सम्मुख पाने पर वे अपने श्रीहस्त को आशीर्वाद की भंगी से कुछ उठा देते थे उपसंहार में मेरा कहना है कि प्रायः सभी आध्यात्मिक प्रथा प्रसंगों में श्री महापुरुष जी ज्ञान और भक्ति के समन्वय ज्ञान मिश्रित भक्ति की आवश्यकता के ऊपर ही अधिक जोर देते थे उनके मतानुसार ज्ञान मिश्रित भक्ति ही वर्तमान युग के लिए सबसे अधिक उपयोगी है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि रामकृष्ण देव के भीतर श्री शंकराचार्य का मस्तिष्क और श्री चैतन्य का हृदय था किंतु मैंने अनुभव किया है कि शरणागति ही श्री महापुरुष जी के जीवन का प्रधान लंगर श्रीट एंकर था यही मेरी अंतिम बात है